श्री

कमल चिन्म कर भक्तजन महान शनिवासाय श्री राम चंद्रा बागेषा

वक्षसी ये हृदय संवि संशंभम भजे विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण ल

ख्यम परम धाम जगद्धाम नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरभे नमो ब्रह्म सुपाभ्य

पवितो नमो नम प्रहलाद नारद परा शरकुंदरि का सांबरीशुपो नीस्मदारुझा

मांगदार जुन वशिष्ठ विभीषणादी पूगवता नमाछाकुभ्यु

पति पाव्यो वैष्णवे नमो नम। श्री सीता सरंभा मध्यमा अस्मदाचार्यपर्य

वंदे गुरुपरंपरा वर्णनामगंघा राम मंगलाना चारो वंदे वाणी

राम म गुणग्राम्यहारिण वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश

र जलवीचितिन्न तो न भिन्न बंदों सीतारा पद जिन परम प्रियन्न सीयवी उमि स्मृति की बरवाऊ

चार सुवन चार उतन तुलसी करक प्रणाम बंदों तुलसी के चरण जिनकी नौ जग काज कलि समुद्र भूरत लख्यो जगत्यो सत्य जहार प्रणवों

पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, या सुदयागार बस ही राम सरचाप धर कुंद इंदु सममण करुण आय

जा दीन परने कृपा मर्दमय बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरी महामोहतम पुंज

जा सुवचन रविकर नि करो भक्त भक्ति भगवत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पगवंदन किए नाशे विघ्ने राम जय राम

चुर्मास्य महामहोत्सव की जय जगदगुरु श्री मदाज्य भगवान स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की जय कलिपनावतार जगदगुरु गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय जगदुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की जय

जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्रीता

श्री मलूक मलुक में सदगुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में ठाकुर श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में पूर्वाचार्य चरण श्री गुरुजन वृंदों की मंगलमई भावमई सन्निधि में

संतों की वैष्णवों की ब्रजवासियों की महत्वपुरुषों की मंगलमयी उपस्थिति में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग प्रातः रासलीला के रूप में और अपराह्न काल में क्रमिक श्रीमद रामचरित मानस के

प्रवचन श्रवण के रूप में प्राप्त होगा आज बड़ी प्रसन्नता की बात है भारतवर्ष के श्री रामचरित्र गायकों में जो अनुपम अप्रतिम अत्यंत सहज अत्यंत सरल विनम्र

अंतिम क्षण तक जिन्होंने जीवन के भगवत गुणगान किया ऐसे परम श्रद्धेय पूज्य सतत वंदनीय रामायणी श्री रामेश्वरानंद जी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी जो अपने पूर्व नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं श्री राजेश रामायणी जी

इस्लाम से उनके पद भी बड़े मधुर मधुर हैं उनके नाद सृष्टि के उनके शिष्य भी बैठे हैं, जिन्होंने कथा के आरंभ में सुंदर पदगान किया और उनके पूर्वाश्रम के उनकी बिंदु सृष्टि के भी उनके पुत्र भी उधर पीछे विराज रहे हैं

हम दोनों का ही वंदन अभिनंदन करते हैं हमारे प्रति तो उनका इतना स्नेह इतना अनुराग था कि कम से कम समय लेके ही कभी वृंदावन आए और उन्हें यह जानकारी मिल गई

दास यहाँ है तो वे बिना दर्शन दिए जाते नहीं यहाँ अवश्य पड़ा। कुंभ में कथा चल रही अब उनकी कथा का समय हमारी कथा का समय एक ही तो कथा में कितना श्रम हो जाता है फिर कुंभ में कहीं कहीं संतों के यहाँ आना जाना भी होता है

हमने कहा कि हम तो आपकी वाणी से वंचित ही रह गए रात को आ गए पूरे साजवाज राग माला सुनाया उन्होंने राग माला, सारे राग राग ने एक, एक ही पद में कम से कम डेढ़ घंटा से दो घंटे तक सुनाया।

हमारे निकट वाले लोगों ने कहा कि अब आप, आप भी विश्राम करें आप भी तब एक इतना उनका स्नेह था तो बड़ी प्रसन्नता है श्री वृंदावन बिहारी

श्रद्धे श्री चतुर्वेदी जी पधारे हैं वैसे आपकी उपस्थिति अब हो रही है आपने जो हमें श्रीमद् भागवत का अनुपम प्रसाद प्रदान किया

उसका हम क्रमशः श्रवण कर रहे हैं नित्य और ऐसे श्रवण नहीं करें कि और कोई काम करते हुए एकदम समाहित चित्र से श्रवण कर रहे हैं और हमें इतना आनंद मिल रहा है इतना सुख मिल रहा है कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते ये तो बड़ी कृपा हुई है भगवान की हम सब पर कि ऐसे

परम भागवत के द्वारा वैष्णव हृदय के द्वारा परम विद्वान परिमार्जित वक्ता महापुरुष के द्वारा और इतना दिव्य प्रसाद आस्तिक जगत को प्राप्त

हम वो मशीन ठीक से चलाना जानते नहीं है तो कई बार ऐसा भी हो जाता कि पंचमश चंद्र सुन रहे थे फिर चौथा शुरू हो गया तो मैंने कहा कैसे हो गया जानकार लोगों ने फिर उसको ठीक किया लेकिन अद्भुत है हमारा आग्रह है कि श्रीमद भागवत के जो उपासक विद्यार्थी वक्ता हैं, उनको तो वह रखना ही चाहिए

जो अर्थानुसंधान नहीं कर सकते ऐसे लोगों को भी वह साक्षात भगवान का वांगमय स्वरूप है और उसके शब्द अपने घर के ठाकुर मंदिर में अपने घर में गुंजित होंगे तो, तो उससे निरंतर भगवत सन्निधि वहां बनी रहेगी और सब प्रकार के अमंगल की निवृत्ति होगी

भगवान ने स्व बल्ल विराजते, भगवान वहाँ विराजमान रहते हैं और तो हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि तुलसी काननम यदम यत्र, यत्र वना च पुराण पठनम यो तो हरि

पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के मुख से सुना हुआ श्लोक है जहाँ तुलसी का उद्यान हो सरोवर सरो में असंख्य कमल पुष्प खिल रहे हो और पुराण का पठन होता हो वहां भगवान की नित्य सनिधि बनी रहती है तो महाराज जी कहते थे इसका आशय ये नहीं कि सब

चीजें एक साथ उपस्थित में एक साथ उपस्थित हों तब तो क्या कहना तुलसी कानन भी हो कमल वन भी हो और पुराण का पाठ भी हो पारायण भी हो तो बहुत अच्छी बात है लेकिन इनमें से एक होने पर भी भगवान की सनिधि रहती केवल तुलसी कानन है तो वहां भगवान की निश्चित सनिधि है

केमल पद्म बन है तो ही भगवान की नित्य सनिधि है क्योंकि कमला लाया भगवती लक्ष्मी जी हैं उनको छोड़ के ठाकुर जी कहा जाएंगे और ठाकुर जी को छोड़ के लक्ष्मी जी कहा जाएंगे और जहाँ पुराण का पाठ होता है वहाँ तो भगवान की नित्य सन्निधि होती ही प्राय महाराज जी जब बराना मंदिर पधारते थे तो वहाँ पहाड़ पर खूब तुलसी लगी थी स्वाभाविक

तो महाराज जी कहते थे कि देखो सामने बड़ा सरोवर है इसमें लाखों कमल खिल रहे हैं यहाँ तुलसी बन भी है और बोले पुराण वाचन हम कर ही रहे हैं यहाँ भगवान की नित्य सनी ऐसा महाराज जी बोले, तीनों एक साथ यहाँ उपस्थित तो ऐसा अद्भुत अनुपम वह दिव्य प्रसाद श्रीमद भागवत जी का

श्रद्धे पूज्य पंडित श्री वसंत शास्त्री जी चतुर्वेदी जी के कृपा से अनुग्रह से हम सब प्राप्त कर रहे हैं अब निश्चित जो पाठ होता है उस पाठ को हम लोग कर लेते हैं दोहा क्रमांक बाल कांड में दो दोहा क्रमांक दो तक हो गया है

प्रेम विनीत अति सकुच शहीद दो भाई गुरुपद पंकज नाय सिर वे बे आयुष पाये यहाँ के आगे आज आरम्भ होना है निशि प्रवेश मुनि आयसुना

सभी संध्यान जीना कहत नहाय तिहा पुरानी रुदिर जनी जुग जा मुनिवर शयन की तब धाई लगे चरण

इनके चरण चल करोदारत विधो इस प्रवेश मुनियायीना संध्या कहत कथा

it itihaas purani gurudiyen ragani katha jan sitan

Jai Jai Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama. Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama.

राम समय पाई लेन प्रसून चल दो

तो रही लागे भी नाना ताना भाई लाए पर मनो भाए संपत्ति को किलकीर जगोगा लाको तिलकी जगोरा सूरज विरा

पान विमल जलखदूज बृषुरा जलखदूत बाग ती लो प्रभु

हर के बंधु समे परम रम आराम चहूदी की गई पू

सब सुहग हो न यानी कर सर

आलकन के रे आई गेपन जो मु ता तू बचन आई सीया

प्रीत कचित विलो कति सकल जनु मृत्यु सुब्रगी सभी

राम की हृदय मानव मद्वी हनता बस कैसी किसम को क

मन तक प्रगे गो बाबा जुदयना जनु विरंतीजार विरजी पर

दर करी रविगण दीपाज सुपना कवि सहारी यही पट करो विदेश कुमारी यही पट करो विदेश कुमारी

सम शोभा तो प्रभु आप दशा विचार बोले कुछी मन अनुज सना वचन समय अनु

कृपा से कल पूजन की करके तैयारी सखिन संग आई जनक की लली किशोर जी आ गई हैं और उन्होंने अनुराग सहित भगवती गिरजा का पूजन किया और ये गिरजा पूजन हमारे सनातन धर्म की सनातन परंपरा है

काएं श्रेष्ठ वर की प्राप्ति के लिए भगवती गौरी का अंबिका का पूजन करती हैं वैसे देखा जाए तो श्री गोस्वामी जी के वचनों में

उपजी जासु अंश गुन खानी अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मां उनका स्वरूप यही है प्रत्येक ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्माणी है अलग अलग रुद्राणी है अलग अलग लक्ष्मी जी और उनके प्राण जीवन धन के तो रोम रोम प्रति लागे कोट कोट ब्रह्मांड और वो उनकी अभिन्ना शक्ति है

प्रेमी जनों पर अनुग्रह करने के लिए एक ही सनातन ब्रह्मज्योति, सनातन काल से अनादि नित्य सिद्ध दिव्य दंपति श्री सीताराम जी के रूप में विलास कर रहे इसलिए

श्री रघुनाथ जी में और श्री किशोरी जी में हम लोग भेद नहीं मानते एक ही जो श्री राम जी का वैभव है वही श्री जानकी जी का वैभव अणुमात्र भी उसमें अंतर नहीं लेकिन वह मिथले नंदनी है सुनेना प्राण प्यारी उनकी

अंक में क्रीड़ा करने वाली उनकी कन्या है। तो राम जी को अपने आदर्श चरित्र से हम सबको शिक्षा देनी है तो श्री किशोरी जी क्या कुमारी काओं को अपने चरित्र से शिक्षा नहीं देंगी? इसलिए शिक्षण के लिए पूजा की न अधिक अनुराधा ब्रजांगनाएं ब्रज कुमारी काएं भी पूजा करती हैं।

और वे भी कहती हैं कायनी महामाए महायोगिधीश्वरी नंद गोपुत देवी पति मे कुते नमस्ते और द्वारिका लीला में भगवती परामंबा श्री जी भी यही कहती हैं नमस्ते स्वांबिके भीक्षण स्वंपानुता भगवान कृष्ण भगवान्दनुमोदता

तो ऐसे प्रमाण अनेकों उपलब्ध हो जाएंगे पुराणों में उसी परंपरा का अनुसरण श्री जानकी जी कर रही हैं। अब देखिए मालियों के द्वारा पुष्प चयन की अनुमति तो प्राप्त हो गई और आप लोगों ने

एक बड़ा सुंदर भाव कल श्रवण किया कि अनुमति देने के बाद भी भावुक माली का हृदय कचोटता रहा और भावुक माली ने एक बड़ी सुंदर प्रार्थना परम रसिक आचार्य श्री हरिजन जी के शब्दों में कल हमने निवेदन किया था

बहुत सुंदर पद है पद तो बहुत बड़ा है लेकिन हम शास्त्री जी बैठे है इसलिए उसकी एक दो पंक्ति गुनगुनाना चाहते अनुमति मिल गई है पुष्प चयन की लेकिन यहाँ श्री झूलन बिहारी जी को पुष्प मालाई श्रृंगार कर दें कर दिया

मानेंगे नहीं गुरु सेवा अपने हाथ से ही संपादित करना चाहते हैं इसलिए वह भावुक माली रो रो करके सुमन से प्रार्थना करते हैं। तेरे सुमन तेरी पापूरी मेरे प्यारे को

गड़ी जमी तेरे सुख मन तेरी

कपोलन पर कपोलन पर सको कहावे तहा अल के अलवे तम चारे से लड़ी जली जा

लड़ी जमचा

पूी माली गन लगे लेन दल फूल मुदित प्रसन्न होकर के पुष्प चैन करने हाँ हाँ हाँ मालिमिया का हृदय माली का हृदय

पर पूरी तरह अधिकार कर लिया है श्री अवधेश राज राजदुल राम लक्ष्मण पूरी तरह आकृष्ट कर लिया है वे उस स्वरूप के रस सिंधु में निमज्जित हो रहे हैं डूब रहे हैं हमारे ब्रिज के महान रसिक श्री नारायण स्वामी जी

जिनके अनेक पद बहुत प्रसिद्ध श्याम दर्गन की चोटी बुरीरी लगी लकी जाहे लगन लगी घन श्याम की नारायण बोरी भई डोले रही न काघू काम बहुत पद हैं बड़े सुंदर सुंदर पद हैं प्रायः राज में उनके पद गाए जाते हैं नारायण स्वामी जी के उनके छंद कवित्व भी गाए जाते हैं उनका एक बहुत प्रसिद्ध कविता है

चाहे तू योग भ्रकुटी मध्य ध्यान धर चाहे नाम रूप मिथ्या मान के निहारे ले निर्गुण निरंजन निराकार ज्योति व्याप रही ऐसो ब्रह्म ज्ञान

निज मन में तू उधार अथवा नारायण अपने को आप ही बखान कर मोते वह भिन्न नहीं याद भी ले जो तेरी चाहो जिस मार्ग के पथका पथिक बनकर तू साध्य वस्तु परमात्मा की प्राप्ति चाहता हो

अथवा आत्म प्राप्ति चाहता हो तू अपनी पात्रता और अपने जन्मांतरीय संस्कारों के अनुसार उस पद का चयन कर ले पर नारायण स्वामी जी कहते हैं मेरा दावा है ये तेरी उपासनाएं साधनाएं योगाभ्यास अष्टांग योग सांख्य वेदांत विचार

ये तभी तक चलेगा कब तक जब तक तु तो ही नंद को गुमारुनाई गी पो कौलो तू बैसी भले ब्रह्म को विचार

और इस प्रकरण में हम अनुभव करेंगे जो लो को कुमार ना दृष्टि पो कौलो तू गयले ब्रह्म को विचार मिथिला में सब ब्रह्म विचार करने वाले माली आदि भी ब्रह्म विचार करते यथा राजा तथा प्रजा

ये श्री हरजन प्रमोद जी ये नारायण स्वामी जी के ही शिष्य हैं काशी का जन्म है इनका और श्री नारायण स्वामी जी के शिष्य हैं और गुरुजी अनन्य श्री राधा कृष्ण के भक्त निकुंज उपासी हैं और शिष्य अनन्य श्री सीताराम जी के रसिक भक्त हैं मिथिला रस, रस रसिक हैं मिथिला के रसिक आचार्यों में

श्री हरजन जी का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। हा हा जी के भाव का आपने श्रवण किया श्री किशोरी जी ने वैदेही वाटिका के अत्यंत कमनीय

शुभ्र जल से भरे हुए मणिमय घाटों से जिसकी शोभा अनुपम अद्भुत हो रही है पुष्प भार से लदी हुई विशाल वृक्षों से लिपटी हुई लताएं जिस सरोवर के परिसर की शोभा की अभिवृद्धि कर रही हैं, ये पीछे वाली तकिया है उसको यदि

अलग कर लें तो आपको सुविधा हो जाएगी बैठे थोड़ा सा इसको तकिया को हमारी प्रार्थना मान के गोद में रखे और पीछे खिसक के देखें इसको गोद में रख लें आप पीछे पीछे एकदम खिसक जाए हाँ ठीक है श्री सीताराम जी महाराज जय जय श्री

श्री किशोरी जी ने स्नान किया सखियों के तहत और अत्यंत प्रसन्न मन से भगवती गौरी का पूजन करने के लिए मंदिर में प्रवेश किया देखिए एक स्नान तो श्री सुंदर सदन में अपने महल में श्री किशोरी जी कर ही चुकी है सब ब्रह्मवेला में ही जगते हैं।

ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा सा कारण इसलिए नित्य स्नान तो श्री किशोरी जी का सहचर्यों के सहित यथा समय हो चुका है ये नैमित्तिक स्नान ये भगवती का पूजन करना है तो पूजन अपरस में होना चाहिए इसलिए स्नान करके कौशीय वस्त्र धारण करके और फिर श्री जानकी जी

भगवती के मंदिर में प्रवेश करके पूजा कर रही हैं पूजा कीन्ह है अधिक तो अनुराग निज अनरूप अनुरू सुग अनुराग पूर्वक श्री गौरी जी का पूजन किया है और अपने अनरूप

वर को मांगा है साज लीनी भूषण सवार लीनी बसन

आरती से आखि पाखी सुंदरी चखेली सही सहचरी

सुंदरी कहेली सठी दरी कहरा

गुलबरिया ललित

चरी भाव के एक महान रसिक आचार्य माने जाते हैं सिया जी के पूजा से प्रसन्न भैरी गौरी जी आशीष दी सफल मन कामना आशीष दी

रूप कला श्री स्वामिनी जावती रूप कला जावती श्री स्वामिनी श्री स्वामिवली जोगे जावेगी हाँ बिनु जोगे जागे

श्रीतम प्रेम पावती जोगे योगे पावरी श्री झूलन बिहारी सरकार की श्री ठाकुर जी

में विराज गए और उनकी झूलन आरती भगवान की हो रही है एक झूला सुना आप मिथिला के भागे आज झूले

के महीनेित

सरस संस्कृति में सरा घूमे शांत के बहुत

संग बिहाई देखन जिस समय श्री किशोरी जी अत्यंत अनुराग पूर्वक भगवती परांगा श्री गिरिजा जी का पूजन कर रही हैं उसी समय एक सख्ती अवसर देख करके

और वह फुलवारी में विचरण करने के लिए चली गई अब यहां एक प्रश्न है कि श्री किशोरी जी की सोडस हैं, उनमें वैसे तो असंख्य सहचरिया हैं, पर उनमें षोडस प्रधान है और सोडस में भी अष्ट सहचरी प्रधान है और अष्ट सहचरी में भी दो

चंद्रकला और चारुशीला जैसे यहाँ श्री ललिता और श्री विशाखा ऐसे ही हमारे श्री मिथिला जो अवध मिथिला की रसोपासना है उसमें श्री चारुशिला और श्री चंद्रकला प्रधान सखी है और प्रधान सखी अपनी स्वामिनी जी को छोड़कर

उद्यान में वाटिका में घूमने के लिए चली गई यह उसका शी बुद्धिगम्य नहीं

सखी जो है ना वो श्रीजी का का काय व्यूह ही उनसे कभी पृथक होती नहीं पर ये प्रधान सखी बिना अपनी स्वामिनी श्री सियाजू की अनुमति के और ऐसे ही बगीचे में घूम रही है यह इसका शील यह इसका आचरण

समझ में नहीं आता सियाजी को छोड़कर उनकी सनिधि छोड़कर बगीचे में घूमने की ऐसी भला क्या आवश्यकता ऐसा विचार कई बार आता है पर समाधान सबका है बड़ा सुंदर समाधान

भैया तो ठाकुर जी का दर्शन करा दो हमारा दर्शन हमको मत करा जय श्री झूलन बिहारणी बिहारी जी सरकार की जय जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम हमारे यहाँ मलुक पीठ में झूला पर श्री सीताराम जी और श्री राधेश राम जी एक साथ झूलते हैं

हमेशा से दोनों की छवि है जय जय श्री सीताराम अगस्त संहिता में एक प्रमाण आया है कि यह अत्यंत सुशीला जो चारुशीला है अथवा चंद्रकला है

नियुक्ता सीतया तत्र सुशीला सील भूषणी अगस्त संहिता में ये बात आई है कि स्वयं श्री किशोरी जी ने इस अपनी प्रधान सहचरी को ये सेवा सौंप रखी कि देवर्षि नार जी ने हस्तरेखा देखते समय जो बात कही है कि इस कन्या को अपने होने वाले प्राण जीवन धन

प्राण वल्लभ का दर्शन गिरजा पूजन के समय वाचिता में ही होगा और सुमरतीय नारद बचन वो स्वामी जी भी करें तो वह एकांत में अपनी सहचरी को कह दिया गया है नियुक्ता सीता तत्र सुशीलाशील भूषणी वैदेही वाचिका नित्यम

निरीक्षित राम जी को देखने के लिए ही रोज जाती इसलिए वह मनमाने तरीके से नहीं गई स्वामीनी जी की नित्य की आज्ञा ही यही है कि जब जब मैं वाटिका माता की आज्ञा से पूजन के लिए आऊं तो जितनी देर मैं भगवती का पूजन करूं उतनी देर तुम वाटिका में घूम आना मेरे प्रियतम पधारे की है इसलिए

सुमृशीय नारद वचन ये इस का प्रमाण है कि ये ध्वनि है नारद जी ने बता दिया है श्री जानकी जी को परम प्रियतम प्राण धन प्रभु आपके हरण सकल विरह व्यथा

परिताप के प्रथम दर्शन पुष्प बाघ पधारिके देहि तन मन प्राण सर्वसार सुन सुयस अब लोकूर्य अनुराग के पूज गिरीजाली जियो वर मे पूज गिरिजा

यो नारी तुमने कह दिया है गिरजा पूजन करके वर मांग लेना अब एक बिना बात की लड़ाई भी कई बार हो जाती है कोई महानुभाव कहते हैं कि सुशीला शील भूषणी अगस्त संहिता में लिखा है तो वो सुशीला नाम की सखी होगी

अब कुछ लोग कहते नहीं चारु शिला है क्योंकि उनका नाम भी चारू शिला है चारु मने सुंदर है शील जिनका इसलिए वही सुशीला जी अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं आगे कहेंगे चली अग्र करी प्रिय सखी सोई प्रीति पिरा पुरातन लख न हो तो अग्र अग्र कौन है

श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज श्री किशोरी जी की प्रधान सखी चंद्रकला जी के स्वरूप हैं। तो कुछ लोग कहते हैं वो चंद्रकला जी है हमारे विचार से वो सुभगा जी भी हैं, वो चारुशीला जी भी हैं, और वो चंद्रकला जी भी हैं, और वो सुशीला जी भी है आपने तो सबका ही समर्थन कर दिया हमारे यहाँ ऐसी पद्धति है

क्वित कुचित पुराणेश विरोधो यदि लभ्यते कल्प भेदेन तत्सर्व समेय मनीष भी तो कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरें चारु चरित नाना विधि करें तो किसी कल्प में सुगा जी आ गईं किसी कल्प में सुशीला जी आ गईं किसी कल्प में चारुशीला जी आ गयी किसी कल्प में चंद्रकला जी आ गयी क्या समस्या है कोई समस्या नहीं है

व्यर्थ का आग्रह दुराग्रह नहीं पालना चाहिए किशोरी जी ने अपनी प्राण सखी को भेजा और जैसे ही सुभगा संग बिहाय जाय लखी रघुचंद को ढेर दिए मुस्काय जन

भी थी जैसे ही ये सखी पहुंची है और श्री ठाकुर जी की एक झलक मिली और जब श्री रघुनाथ जी ने अपने कर्णांत तो सुदीर्घ नेत्रों से मुस्कुराकर थोड़ी कमान के समान खींची हुई भौने थोड़ी तिरछी करके उसको एक बार देख लिया बस

वो तो अत्यंत विफल हो गई विचार करने लगी कि जनक दुलारी सुकुमारी से लाडली ने आज्ञा मोहित दीनी भली भांति ध्यान राव ऋषि नारद जू गए हैं भविष्य भाख बाग में प्रथम प्रभु सवि चा की

प्रथम बाग में ही दर्शन होगा और ये इतनी विकलता क्यों है इसकी चर्चा हमने हरजन जी के पद के माध्यम से कल की थी हरजन जी ने कहा है कि ठाकुर जी पुष्प वाटिका क्यों आए तुलसी पुष्प तो वहीं उपलब्ध हो जाते क्योंकि जहाँ सुंदर सदन में ठहरे हैं

वहां भी पुष्प की वाटिका है उद्यान है तुलसी पुष्प बिल पत्र दूरवा सब वहाँ उपलब्ध हो जाता अब निकट से ही चयन कर सकते थे तो इतनी दूरी चलकर क्यों आए तो श्री हरजन जी ने भाव दिया है कि नित्य धाम से ठाकुर जी श्री धरा तो जी धराधम पर पधारे तो रघुनाथ जी पंद्रह वर्ष के हैं और श्री किशोरी जी छह वर्ष की किंतु वियोग तो एक दूसरे का दोनों से पंद्रह वर्ष का है

तो अपनी प्रियतमा को दर्शन देने और अपनी प्रियतमा का दर्शन करके अपने विरह व्यथा ताप का शमन करने के लिए सरकार यहाँ पर है यही भाव धाम से पधारे उनको बरस दस पांच बीते पंद्रह वर्ष हो गए धाम से पधारे उनको

बरस दस पांच बीते इस दीर्घ वियोग में दर्श अभिलाषियों देखो कहीं बगिया में आए के न चले जाएं दर्शन हो त ही तुरंत आए भाती सखी को सावधान कर दिया है कहीं बगिया में आके चले न जाएं

सुरत आकर हमें सूचित करना कि प्रियतम पधारे हैं हा हा से ही गो बंधु के जाई प्रेम विवस सीता प्रेम के विवश होकर तो के श्री जानक के

देखो, भाव का जागरण प्रेम का जागरण किसी सहृदय के अंतकरण में ही होता है किसी प्रेमी अनुरायी रसिक के हृदय में ही भाव का जागरण सबके भीतर तो ही होता भाव का। सुनने में ऐसा आता है कि मल्यागिरी पर्वत पर जहाँ

स्वाभाविक मलयागिरी चंदन उत्पन्न होता है ज्यो चंदन को पवन निम्बपुन चंदन करे चंदन की वायु नीम को भी चंदन बना देती है, उसमें सुगंध आ जाती है लेकिन अंडौआ अंडी अंड एरंड जिसको कहते हैं

उसी मलियाग्री पे एरंड उत्पन्न हो जाता है तो एरंड को वो सुगंधित नहीं बना पाता अथवा बांस बांस को भी चंदन सुगंधित नहीं बना पाता बांस तो बांस ही रहता है उसमें सुगंध नहीं आती तो इसमें मलियाग्री चंदन का दोष है क्या मलयाचल का दोष है क्या न तो मलयाचल का दोष है

न चंदनों वृक्षों का दोष है उनकी सुगंध ग्रहण करने की पात्रता ही नहीं कवियों ने कहा न पत्रम नई व यदा करील बिटपे दोषो वसंत किम अब करील जिसको हमारे ब्रज में कैकी कहते हैं उसमें पत्ता होते ही स्वाभाविक तो कहे बसंत ऋतु में सब में नए नए पत्ते आए करील में क्यों नहीं आए उसकी प्रकृति ही पत्ते वाली नहीं है

ये तो प्रेम विभोर हो गई है हमारे भारतवर्ष की एक विशेषता है आप वहां तो बैठें आ वहां बैठे इतने इधर आजा वहा पीछे बैठी वाली माताओं को दर्शन में बाधा होती है पीछे भी लोग बैठे हैं ना इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर इस प्रकार यहां थॉरी

हमारे भारतवर्ष की विशेषता है कि कोई समाज ऐसा नहीं जिस समाज में कोई न कोई संत प्रकट न हुआ यहाँ तो स्वपच कुल में भी संत हुए हैं चरमकार कुल में भी संत हुए हैं नाई के कुल में केवट के कुल में इन कुलों में भी संत हुए हैं भगवान के प्यारे भक्त हुए हैं

अरे जहाँ पशु पक्षियों में भी भक्ति के संस्कार हो वहाँ मनुष्य का तो कहना ही क्या है तो समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसमें कोई भगवान का प्रेमी अनुरागी संत न हुआ हो ऐसे ही राजस्थान की पवित्र धरती पर श्री दादू दयाल जी के परंपरा में संप्रदाय में संत श्री दादू दयाल जी संत श्री दादू दयाल जी के शिष्य श्री सुंदर जी

ये कुल का इनका जन्म है खंडेलवाल वाल वैश्य खंडेल वाल वैश्य हैं और तो खंडेलवालों के यहाँ आज भी जगह जगह सुंदर दास जी की प्रतिमा खंडेलवाल वाल वैश्य